देवी भागवत नवम स्कंध स्वाहा तथा स्वधा देवी के ध्यान पूजा विधान तथा स्तोत्रों का वर्णन अग्निदेव कहते हैं स्वाहा वन ही प्रिया वन ही जाया संतोष कारिणी शक्ति क्रिया कालदात्री परिपाक कर्त ध्रुवा, गति नरदाहिका दहन क्षमा संसार सार रूपा खोर संसार सारणी देव जीवन रूपा देव पोषण कारिणी ये सोलह नाम भगवती स्वाहा के है इसे पढ़ने वाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है बंध्युवाच स्वाहा बन प्रिया बंधे जाया संतोष कारिणी शक्ति क्रिया परिपाक बादात्री परिपाक्रुवा गति सदा न दाइका धन क्षमा रूपाच चोर संसार देवजावन रूपाच देव पोषण दिवजावनू देवपोषणी सोलशिता ना या पठेदक्तिशय्युता सिद्धिर्भवी तरह पर उसका कोई भी शुभ अधूरा नहीं रह इस सोरस नाम के प्रभाव से अपुत्र पुत्रवान तथा भार्य हीन व्यक्ति प्रिय भार्या संपन्न हो जाता है भगवान नारायण कहते हैं मुड़े अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ सुनो पितरों के लिए यह तृप्ति प्रद एवं श्राद्धान के फल को बढ़ाने वाला है जगत स्रष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ से सात पितरों का सृजन किया चार तो मूर्तिमान थे और तीन तेज स्वरूप उन सातों सुखरूपी मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया स्नान तर्पण श्राद्ध देव पूजा तथा तो प्रतिदिन त्रिकाल संध्या यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है जो ब्राह्मण नृत्य त्रिकाल संध्या श्राद्ध तर्पण बलि और वेद ध्वनि नहीं करता उसके अजगर सर्प के समान समझना चाहिए नारद देवी की सेवा से वंचित तथा तो भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है यों ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए परंतु ब्राह्मण प्रवृत्ति व्यक्तियों के दिए हुए कव्य पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए उन्होंने वहाँ जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी उस साध्वी देवी में विद्या गुण विधि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे श्वेत चंपा के समान उसका प्रज्वल उज्ज्वल वर्ण था वह रत्न में आभूषणों से विभूषित थी मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता व देवी मुस्कुरा रही थी सदा विशुद्ध वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदैव सुंदर थे उसे पितरों की पत्नी बनाया गया ब्रह्म जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्ट स्वरूपी को पत्नी रूप से सौंप दिया साथ ही अंत में लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों को उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बदला दी तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे जो देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वल्हा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा उस समय देवता पितर ब्राह्मण मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूप में भगवती स्वदा की पूजा एवं स्तुति की देवी के वर प्रसाद से वे सब सबके सब परम संतुष्ट हो गए उनकी सर, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई